आध्यात्म रामायण युद्ध पंचम सर्ग स्वैन्यम निहतम दृष्टवा मेघनादो दुष्टीर ब्रह्मदत्त दत्त बर श्रीमान्तर ध्यानो अपनी सेना को नष्ट हुई देख ब्रह्मा जी के वर से श्री संपन्न हुआ दुष्ट बुद्धि राक्षस मेघनाद अंतरध्यान हो गया सर्वास्त्रकुशलोंोमनी ब्रमास्त्रे समत नाधा शस्त्रणी वाड़ी कमर्दयन बवरसर्जालाे तद्भूतवाभवत राय यस्त्र अस्त्र क्षण तृष्णिमुवासा ददर्श पति बल सब प्रकार के चलाने में था, अतः वह आकाश में चढ़कर ब्रह्मास्त्र द्वारा वानर सेना को दलित करता हुआ सबोर नाना प्रकार के शस्त्र और बाण समूह बरसाने लगा यह बड़ा आश्चर्य सा होने लगा ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ भगवान राम भी ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए एक क्षण तक चुपचाप वानर सेना का पतन देखते रहे अंत में वे रघुश्रेष्ठ क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो हो उठे चापमान सौमित्री ब्रह्मास्त्रेणा क्षणात भस्मी करो मेमी पश्य बलमद्य रघुत्तम और बोले लक्ष्मण मेरा धनुष तो लाओ मैं एक क्षण में ही इस दुष्ट दानव को ब्रह्मास्त्र से भस्म कर डालूंगा हे रघुश्रेष्ठ आज तुम मेरा पराक्रम देखना मेघनादोपी त्रुत्म वाक्यम अतंत तुर्ण जगाम नगर मायया मायकोसुरा मेघनाद भी बहुत सावधान था रामचंद्र जी के ये के सुनते ही वह महामायावी दैत्य मायापूर्वक तुरंत अपने नगर को चला गया दुखिता शीघ्र गीर महोदधि तौड़ा गृह दिव्यौषी समुभव तम ऋतः संजीवे महामते वाणरौा महासर्तिस्थे सुस्थिरा भद आज्ञा प्रमाण विद्युवा मि जगामा वानर सेना को नष्ट हुई देख श्री रामचंद्र जी अति दुखित होकर हनुमान जी से बोले हनुमान तुम तुरंत ही क्षीर सागर पर जाओ वहां द्रोणाचल नामक पर्वत है जिस पर नाना प्रकार के दिव्य औषधियाँ उत्पन्न होती है ए महामते तुम झटपट जाकर उस पर्वत को ले आओ और इन महापराक्रमी वानर यूथपों को जीवित करो इससे तुम्हारी किर्ति अविचल हो जाएगी यह सुनकर पवन कुमार जो आज्ञा ऐसा कहकर चल दिए वानरान स्थापित और तुरंत ही उस पर्वत को लाकर उसकी औषधियों से समस्त वानरों को जीवित कर उसे फिर वही रखाए नादम् पूर्ववत भैरव नादम वहां रावण्रवीत तब वानर सेना का फिर पूर्ववत भयानक शब्द सुनकर रावण अति विस्मित होकर कहने लगा राघव में महान शत्रु प्राप्तो देव निर्मितः निर्मित हंतु तम सम शीघ्र गो मम्थ मंत्रिणो बाधवासूरा चमदिण सर्वे गुद्धा मम शासना देवताओं को प्रकट किया हुआ यह राम मेरा महान शत्रु आया है इसे युद्ध में मानने के लिए मेरा सेनापति मंत्री बंधु बांधव तथा और भी जो सूरवीर मेरा हित चाहते हो वे सब मेरी आज्ञा मानकर तुरंत जाए ये न गच्छन्ति युद्धा भीर वह प्राण विप्लवात तानुष्याम्य हम सर्वान् मच्छासन पर मुखान जो डरपोक अपने प्राणों के भय से युद्ध करने नहीं जाएंगे अपने आज्ञा न मानने वाले उन सबको मैं मार डालूंगा तथ्वा भय संतस्ताजग्मूरण कौविदा अति काय बृहस्त महानाद महोदर देवसो निकुंभस्त नात अपरे बलि सर्वोद्धा रही रावण की यह आज्ञा सुनकर अधिकाय प्रहस्त महानाद महोदर देवशत्रु निकुंभ देवांतक और नारांतक आदि रण कुशलवीर तथा और भी समस्त बलवान योद्धा भयभीत होकर वानरों के साथ युद्ध करने के लिए चले एक चबूरा प्रविश्य, वे खड्ग परसु तथा और भी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वानर यूथ पतियों पर प्रहार करने लगे ते पाद पै पर्वताग्रही नख क्षस यूथपह इधर वानर वीर भी वृक्षों पर्वत शिखरो नखों दाढ़ो और मुट्ठियों से समस्त राक्षस को निष्प्राण करने लगे राेण निहता के सुग्रीवे न तथा परे अनुमता चांगदेन न लक्ष्मण महात्मना यूथ ते नेता सर्व रक्षसाक्षसा उन राक्षसों में से कोई श्रीराम के हाथ से कोई सुग्रीव के द्वारा कोई हनुमान और अंगद के द्वारा कोई महात्मा लक्मण जी के हाथ से और कोई अन्य वानर यूथपों के द्वारा मारे गए इस प्रकार उन समस्त राक्षसों का अंत हो गया ज सामेश्य बानरा बलिभवन्म शक्ति शक्ति कवेशेर स्वर विधाता माया मनुष्य दा। सदाचिदनंदमि रामो युद्धादीलातनोति माया रामतेज के सामेश अत्य प्रबल हो रहे थे राम शक्ति से शून्य होने पर उनमें इतनी सामर्थ्य कैसे हो सकती थी भगवान राम सर्वेश्वर सर्वमय सबके नियंता और सर्वदा चिदानंदमय हैं तथापि माया से मानव चरित्र का अनुकरण करते हुए युद्धादि लीला का विस्तार करते हैं इत श्रीमद्आ्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्ध कांडे